इस पर सारी बातें जो ये बनाया करते हैं बेनिशान हो चुकी होंगी चुनाचे वो आपस में एक दूसरे से कुछ पूछ भी नहीं सकेंगे